तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई जैसे ही स्वाति उसकी लैंड रोवर में आकर बैठी तुरंत ही विक्रांत ने सवाल किया अच्छा जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ सर शहर में एक्सप्रेस डिलीवरी जैसे 40 से भी ज्यादा कोरियर सर्विसेज की कंपनी काम करती है उन सबके बारे में पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा स्वाति ने कहा लेकिन आप टेंशन मत लीजिए आकाश सर ने ऑलरेडी किसी को इस काम में लगा दिया है तो जल्दी ही कुछ पता लग जाएगा विक्रांत ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया था अभी भी बाहर बारिश हो रही थी सड़कों पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से सड़कों पर रहने वाली भीड़ भी नजर नहीं आ रही थी रोड पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था तेज हवा के कारण मौसम भी काफी ठंडा हो रखा था स्वाति ने गाड़ी के भीतर बैठते ही अपना रेनकोट निकालकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रख दिया और फिर वो अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए थोड़ी गर्मी लाने का प्रयास कर रही थी विक्रांत ने स्वाति को ऐसा करते देखा तो उसने तुरंत ही गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया कुछ पल तक चुप रहने के बाद स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा सर आपको क्या लगता है अगर ये डिलीवरी वाला मिल गया तो उससे उसमें क्या मिलेगा उमेश तो ने अपने घर पर क्या क्या भेजा होगा कोई लेटर या फिर कोई और सबूत हम्म पता नहीं ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा विक्रांत ने गाड़ी का गेयर बदलकर एक्सीटर पर थोड़ा जोर देते हुए कहा अच्छा तो ये बता दीजिए की हम मिलने केसे जा रहे है ये अंदर का आदमी आखिर है कौन स्वाति ने फिर से सवाल किया सब रखो अभी खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें विक्रांत ने कहाजीत अग्निहोत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट ले रखा था ऐसे में वो अपनी गाड़ी से उतर कर सीधे कंपनी के मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ चला कंपनी का यही मैनेजर अभिजीत अग्निहोत्री विक्रांत से मिलने के लिए बेंटली से आया था और उसने विक्रांत को मेहता साहब की बेटी सलोनी मेहता का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया था लेकिन विक्रांत स्वाति को पता लगातार इंडस्ट्रीज के मैनेजर अभिजीत अग्निहोत्री है अभिजीत का ऑफिस काफी शानदार बना हुआ था यहाँ का इंटीरियर देखने लायक था विक्रांत जैसे ही अभिजीत से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंचा उन्होंने तुरंत ही वहां और मौजूद बाकी के के लोगों को ऑफिस बाहर जाने देखे अग्निहोत्री ही बता दिया था कि मैं क्यों आपसे मिलने आया हूँ देखिये मेहता सिस्टर्स के मर्डर केस का सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और उसी के सिलसिले में आपसे बातचीत करनी है।, जी पता है पता है अभिजीत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उन दोनों लड़कियों को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है बचपन से देखता आ रहा हूँ उन्हें जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो दोनों लड़कियाँ नहीं है। मैंने पता लगाया है। आगे मेरे पास सलोनी का बॉडी गार्ड बनने का ऑफर लेकर आए थे लेकिन ये आप खुद की इच्छा से नहीं आए थे आप किसी के कहने पर आए थे तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ की मेहता साहब की फैमिली के बीच कैसा रिश्ता था वो लोग आपस में कैसे रहते थे आपको पता होना चाहिए ठीक है आपने मैं आपके पास सलोनी मेहता का बॉडीगार्ड बनने का ऑफर किसी के कहने पर लेकर आया था दरअसल मुझे खुद सलोनी ने ही भेजा था आपने उनकी जान बचाई थी न कुछ और कुछ गुंडों की पिटाई भी की थी तब से सलोनी आपको पसंद करने लगी थी और फिर उसने आपको खुद के साथ रखने के लिए बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया लेकिन इसे पता था कि बात ही सुनकर थोड़ा हैरान रह गई उसे अंदाजा भी नहीं था कि विक्रांत मेहता साहब की बेटी से भी मिल चुका है वो विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी लेकिन विक्रांत ने स्वाति के एक्सप्रेशन एक वो बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए किसी चौथे आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा फिर अग्निहोत्री ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा देखिये अगर सच कहूं तो ये मेहता साहब की फैमिली में कुछ ठीक नहीं था उनकी फैमिली में किसी से अच्छा रिलेशन नहीं था सब आपस में द्वेष रखते थे मेहता साहब उनकी दोनों बेटियां शगुन और सलोनी और उनकी पत्नी मोहिनी जी इन सब के आपस में एक दूसरे से झगड़े चलते रहते थे ओह, विक्रांत ने अपनी भौएं टेढ़ी कर ली उसने सोचा भी नहीं था कि वाकई में मेहता साहब की फैमिली में इतना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा दरअसल जब मेहता साहब तीन महीने पहले कोमा में गए तभी मुझे हल्का शक हो गया था कि जरूर अब ये कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन ये जो हुआ ऐसा तो मैंने कतई सोचा भी नहीं था ये सब जो चल रहा है उस पर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है अभी जीत मेहता इंडस्ट्री के साथ शुरू से काम कर रहा था और मेहता फैमिली से उसका इमोशनल अटैचमेंट भी था इस वजह से अभी वो काफी भावुक हो रहा था देखिये आप परेशान मत हो आराम से बात कीजिए कोई जल्दी नहीं विक्रांत ने अभिजीत के आगे पानी से भरा गिलास करते हुए कहा बस आप हमें सब कुछ डिटेल बताइए ठीक है अभिजीत ने किसी तरह से अपने लड़खड़ाते लफ्जों को संभालते हुए कहा, पहले मेहता साहब के भाई रवि मेहता से शुरू करता हूँ रवि मेहता मेहता साहब का सुधेला भाई है उसकी भी कंपनी के शेयर्स में काफी हिस्सेदारी है कुछ साल पहले कंपनी के स्टॉक की हिस्सेदारी को लेकर उन दोनों भाईयों के बीच काफी लड़ाई भी हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सबके सामने दोनों भाईयों में काफी तू तू मैं, मैं भी हुई थी लेकिन हमारे चेयरमैन साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी है उन्होंने दी थी फिर अग्निहोत्री ने आगे कहा लेकिन तब से रवि मेहता और चेयरमैन साहब की फैमिली में दुश्मनी चल रही थी और मुझे लगता है इसी के चलते रवि ने मेहता साहब की दोनों बेटियों का मर्डर करवा दिया ओ, विक्रांत ने अपना सिर हुए कहा अच्छा तो मोहनी के बारे में क्या जानते है आप वो कैसी थी वो वो तो अग्नि अग्निहोत्री साहब ने थोड़ा सोचते हुए कहा वो तो सिर्फ एक अमीर आदमी की पत्नी की तरह रहती थी, उन्हें बिजनेस से ज्यादा कोई मतलब नहीं था लेकिन जब से मेहता साहब कोमा में गए तब से चेयरमैन की कुर्सी पर वही बैठ रही है और मोहनी जी अपनी जिम्मेदारी भी खूब अच्छे से निभा रही है और मुझे लगता है कि मोहनी जी इस तरह से अपना काम कर रही थी इसी से रवि मेहता को बहुत दिक्कत हो रही थी उसने सोचा रहा होगा कि सूरज मेहता के कोमा में जाने के बाद चेयरमैन की कुर्सी उसकी हो जाएगी लेकिन मोहनी के आने से उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया तब फिर उसने मेहता सिस्टर्स को मारकर मोहनी जी को फंसाने का प्लान बनाया अच्छा ये मेहता सिस्टर्स का क्या हाल था मतलब इनका कैसा नेचर था विक्रांत ने दोबारा से सवाल किया अभिजीत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सर वही है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद मेहता साहब ने लड़कियों को पूरी आजादी दे रखी थी हर चीज की छूट और ये दोनों बहने इसका गलत फायदा उठाती थी रात रात भर घर से गायब, पार्टी नशा सब करती थी। अपनी सौतेली मां को तो खूब जवाब देती ही थी मेहता साहब भी कभी उन्हें कुछ कह नहीं पाते थे अक्सर बाप बेटी में खूब लड़ाई होती थी एक बार तो मेहता साहब ने इन दोनों लड़कियों के लिए दो पर्सनल बॉडीगार्ड रखे थे लेकिन ये दोनों ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए इन दोनों बहनों ने मिलकर बॉडी को भी भगा दिया विक्रांत ने कुछ देर सोचने के बाद फिर सवाल किया अच्छा ये बताइए मोहनी और मेहता साहब के बीच कैसा रिश्ता था सर उन दोनों के बीच भी कुछ ठीक नहीं था अक्सर दोनों लड़ते रहते थे मोहनी जी ज्यादा मेहता साहब की दोनों बेटियों पर नज़र रखने के लिए कहती थी लेकिन मेहता साहब थोड़े लापरवाह इंसान थे वो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे और इसी वजह से अक्सर उन दोनों के आपस में लड़ाई होती रहती थी और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती थी अच्छा वसीयत के बारे में क्या जानते हैं विक्रांत ने कहा मैंने सुना है कि मेहता साहब अपनी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा तैयार करवा रहे थे और अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट की चैरिटी को दे रहे थे नहीं ये सब अफवाह है अग्निहोत्री ने जवाब दिया दरअसल मेहता साहब का उनकी पत्नी के साथ ऑफिस में ही काफी झगड़ा हो गया था वहां काफी लोग थे तो उनके सामने ही मोहनी जी ने मेहता साहब से तलाक मांगते हुए प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा मांग लिया तब मेहता साहब ने गुस्से में आकर कह दिया था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दान कर दूंगा लेकिन तुम्हें तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा सभी से ये अफवाह फैल उठी कि मेहता साहब अपनी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर रहे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वो ऐसा कभी नहीं करते उनकी दो बेटियां भी थी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करने का मतलब फिर उनकी बेटियों को भी कुछ नहीं मिलता सर मैं मेहता साहब का मैनेजर था उनके सबसे क्लोज था मैं अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होगा तो वो मुझसे ही कहते लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में बात भी नहीं की थी विक्रांत ये सब सुनकर थोड़ा शॉक्ट रह गया उसे समझ में आया कि वाकई में शांति और सुकून पैसों से नहीं मिलता इतने रईस लोग किसी चीज की कमी नहीं फिर भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे विक्रांत यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बच पड़ा स्क्रीन पर आकाश का नंबर दिखाई दे रहा था विक्रांत ने अभिजीत को दो मिनट रुकने का इशारा किया और फिर फोन लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया बाहर पहुंचते ही उसने फोन उठाया हाँ आकाश बताओ तब वो कोरियर वाले का पता चल गया। गया महीने बाद के लिए के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी से नागपुर एक टेलर टेलर शॉप शॉप पर कुछ भेजा गया था। टेलर विक्रांत ने अपनी बहुएं ट्रेडी करते हुए कंफ्यूजन में पूछा अरे हाँ टेलर शॉप वो सुमेश पांडे की वाइफ टेलर शॉप में काम करती थी ना आकाश ने कहा डिलीवरी उसी के नाम पर रही होगी बुरा यकीन है मुझे